घर घर का सबसे बड़ी कोई उपलब्धि शंकर जी ने भी उनकी बड़ी प्रशंसा की पार्वती जी की सुमुखी सुलोचन सुंदर लेते हैं तुम्हारे सुंदर मुख्य तुम्हारा इस प्रकार से कहकर तो ये कहा सब कथा सुनो कहते लेकिन देखो इसमें कोई ऊपर ऊपर तो आती है लेकिन भीतरी या तुम भी क्या जानते लौकिक बात हो गई रामचंद्र मानस का लौकिक अतु गंभीर और उसके पीछे है। के माने तुमने कितना सुंदर प्रश्न किया जो सुंदर प्रश्न करे भगवान की कथा करे उसको वो तो, तो उसका मुख सबसे सुंदर उसी का मुख्य माने वाणी उमुक्त और सुलोचन के माने दृष्टि कितनी तुम्हारी उत्तम है दृष्टि के माने कितनी गंभीर तुम्हारी दृष्टि है जो तुम्हारे जीवन की आया की ऐसी बात भी जाननी चाहिए वहाँ तक तुम्हारी गंभीर दृष्टि कौन ये कोई आंखे जो अगर संसार की वस्तुओं को देखने वाली जो आंखे यही देखती हैं, तो कहते क्या, क्या दिखाई देता है इन आंखों से दिखाई कितना देता है और जो इन आंखों से अगर संसार मात्र दिखाई दे तो उन आंखों में सुंदरता भी क्या है जब वो उन आँखों से सूक्ष्म जगत दिखाई देने लगे और सूक्ष्म जगत का प्रकाशन तत्व तो दिखाई देने लगे हाँ आप तो बड़े सुंदर नहीं ऐसी जब तत्व तो ग्राही दृष्टि हो जाए तब तो सुंदर ग्रह इस यहाँ पर पार्वती ने जो अपना परिच दिया उससे शंकर प्रसन्न हुए कहा कि तुम तो हो सुलोचनी हो सब प्रथम अध्यक्ष ग्रह बता रहा ये पहला वाला जो अर्थ था सुन्दरता का वर्णन वो तो विषयी लोगों के लिए कथा है हा? तीन प्रकार के लोगों के लिए कथा है विषय साध तीनों के लिए कथा पहले बता चुके महा तो इसी प्रकार की अर्थ पहला वाला विषय लोगों के लिए पर फिर दूसराधकों के लिए है फिर दूसरा अर्थ सिद्धों के लिए है इस प्रकार से तो जब वो अलग अलग अर्थ है तो उनका अलग तो कोई कह अगे सब ये तो बातें जो है उसका तात्पर्य बताने लगते हैं ये कहने लगते हैं वो कहने लगते हैं वो कहाँ तो जो उनकी जिंदगी दृष्टि ज्यादा आगे नहीं बढ़ती है ऊपरी ऊपरी रह जाती है उनको लगता असली अर्थ तो कोई बाकी तो सब बनावटी बातें हैं सब चिंता करती है तो लेकिन जब लोग जो है उसको दृष्टि कमी होती है सूक्ष्म होती है तो स्वर्ण दर्शन में बात वही कही जाएगी तो ऊपर कथा दुनिया बहुत बातें हैं तो इसी में क्या कहना था प्रथम तो दर्शक है तब अवतारा तो कहते हैं कि पहले तुम्हारा दर्शक अवतारी तो वही थी अवसती नाम तब रहा तुम्हारा उस समय तुम्हारा नाम सती था दक्ष यज्ञ तब भाव माना और तुम फिर वहां की तो क्रोध में आकर के अपना शरीर ही छोड़ दिया हम अनुरण की मत भंगा जब ये बात सुनी तो साथ में जो हमारे अनुचर गए थे उन लोगों ने उनको क्रोध आ गया तो ना सब यज्ञ वितरण से कर दी और जानो तुम सो सकल प्रसंगा वो बात सब तुमको मालूम ही है वो सब बात तुमको मालूम है कि मैंने उसका विस्तार क्या करना या प्रसंग रियाज दिलाने के लिए इतनी बात संक्षेप में बोल दी बाकी तो तुम्हें सब मालूम ही है जानो तुम सो सकल प्रसंगा वो सब घटना तुमको मालूम है मैंने ऐसा नहीं कि तुम्हें की तुम्हें पूर्वजंग की बातें मालूम नहीं जैसे जन का स्मरण होता है उसे कहते हैं जाति स्मर जात स्मर मैंने जन्म से जन्म पैदा हुआ तो उसके अपने पूर्वजन्म की घटनाओं का याद है तो पार्वती जी को अपने पूर्वजन्म की घटनाओं का तो याद है उन्होंने जब भगवान से ये कथा सुनने के लिए प्रार्थना की भगवान फटकृष्ठी के नीचे एक बार शांत पूर्वक बैठे हुए थे पार्वती उनके पास गयी और उनसे उनसे प्रश्न किया कहा कि भगवान आप जो तो इस समय एकांत स्थान में शांत बैठे हुए हैं इस समय हम भगवान के सुंदर चरित्रों को सुनना चाहते हैं तब पार्वती जी ने यही कहा कि पहले जन्म में जैसा हमको मोह था सो अब नहीं है इसलिए अब हमारे हृदय में भगवान की कथा सुनने की रुचि पैदा हो प्रेम पैदा हो गया है इसलिए बार बार मन करता है कि आप भगवान के चरित्रों को हमें सुनाइए हम सुनना चाहते हैं उनकी कैसी लीनाए उन्होंने की तो इससे वहाँ उस प्रसंग को देखने से ये मालूम होता है कि पार्वती ने स्वयं स्वीकार किया कि मुझे पिछले जन्म जैसा अब मोह नहीं कि मैंने उन्हें याद है पिछले जन्म उन्होंने क्या किया था क्या नहीं किया था वो सब घटनाएं उनको स्मरण तो फिर शंकर जी कहते हैं वो तो तुम्हें मालूम नहीं है तुमने स्वयं तुमने याद है तुमको तुमने बताया स्वयं तुम भूल गई हो सो कहे तो तुम्हें मालूम है पिछले जन्म में तुमने क्या किया था इसलिए जब तुमने मालूम है तो वैसा विस्तार करने की जरूरत अगर पार्वती जी को भला गया होता पिछले जन्म की सब बातें तो पार्वती स्वयं पूछने लगती कहते हैं ये क्या बताया कि पिछले जन्म में हमने सती थी और लक्षी की पुत्री थी ये तुमने क्या बताया विस्तार थे तो उसी बात पूछने लगती लेकिन पार्वती जी को मालूम था पिछले दिन का याद था सोच पे कोई प्रश्न करने की बात ही नहीं वो तो वहाँ उस समय की घटना की बात बताते हैं जब सती ने शरीर त्याग कर दिया और पार्वती ने अवतार लिया नहीं था उसके बीच की जो अवस्था थी उस समय की बात बता रहे हैं तब क्या हुआ कि तब आते सोच भयो मन मोरे उस कारण की बात बता रहे उस कारण में क्या हुआ तब हमारे में बात शोक उत्पन्न हुआ मैंने जब तुमने शरीर त्याग कर दिया तो तुम्हारी इस दशा को देख करके कि कैसे तुमको क्रोध हुआ कैसे तुमने शरीर त्याग कर दिया तो तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण जब तुमने इस प्रकार शरीर आदि त्याग कर दिया तो हमको भी दुख हुआ दुख और दुखी प्रिय तोरे और तुम्हारे वियोग ऐसी मैं दुखी हुआ तो अपने मन को शांति कैसे प्राप्त हो इसके लिए मैं उपाय खोजने लगा तो सुंदर बन गिर सर से चलागा कौतुक देखते तो मैं फिर वे यहाँ से कैलाश पर्वत में रुका नहीं बल्कि और और स्थानों में जगह जगह जगह जगह पर्वतों पर्वत में मैदानों में इधर की तरफ बहुत सी स्थानों पर आश्रमों इत्यादि में जगह जगह घूमता रहा घूमता रहा और कौतुक देखत फिर गिरा रहा विरक्त होकर मैंने उस समय एक बात दो प्रकार के अर्थ एक लीजिए तो समय तुम सी नहीं सब कुछ देर तो दुख हुआ और दुख के बाद बैराग्य भी कुछ आया इसलिए उस बैराज भाव में हम यहाँ पर ठहरे नहीं कैलाश पर्वत में जगह जगह घूमते रहे जैसे शहर के लोग घूमते रहते हैं इस में घूमता रहा और दूसरी बात ये कि हम जब जगह जगह गए तो यदि सुंदर बन प्रगत नदी तालाश सब देखे एक एक सुंदर देखे लेकिन कहीं भी मन लगा स्थानों में भी उनसे अलखी बनी गयी वैराग्य बना रहा इन लगा तब तो क्या हुआ जब हम पहुँचे दिल सुनेर उत्तर दूरी जब उत्तर दिशा में हम और पहुँचे और सुनेर पर्वत के पास पहुँचे तब तो नीर से सुंदर दूरी तब तो वहाँ हमें नील की पर्वत दिखाई दिया दिखा वो चित्र को अच्छा लगा की हाँ ये स्थान बहुत सुंदर है और समय पर हमारा दुख भी घटा चित्र को शांति मिली फिर वहां पर पहुंचे कहा आए अब बस अब आगे देखो समय बता दिया क्या भगवान शंकर जी का भूषण के पास पहुँचे तो उस समय सती इनके साथ में नहीं शरीर छोड़ छोड़ चुकी पार्वती वही नहीं थी उनसे विवाह हुआ नहीं था इसलिए मध्य की बात है तो समय बता दिया काल के समय की बात है और फिर कैसे गए क्यों वहाँ पर उसका कारण बता दिया और काभूषण जी का वास कहाँ है वो भी बता दिया कि काभूषण जी नीलगिरी पर्वत पर वास पर पर पर करते हैं तो वहाँ पर हम पहुँचे अब वो आश्रम कैसा आश्रम का नीलगिरी पर्वत पर कैसा है और काभूषण जी का आश्रम कैसा है पहले उस स्थान का वर्णन कर रहे हैं शंकर जी महाराज जब वहाँ तो उन्होंने कैसा देखा जैसा देखा वैसा पार्वती जी को बता रहे हैं तारो तो मैं शिखर सोहाये उसमें नीली पर्वत की चार चोटिया हैं। पर्वत में चोटियां ऊपर की तरफ है वो ऊंचे ऊंचे चार स्वर्ग हैं। और वे सबके सब बड़े सुंदर हैं। सुंदर है मैने स्वर्ण के समान चमकते रहते हैं प्रातः काल जब सूर्य निकलता है उसके ऊपर धूप पड़ती है तो सोने जैसे चमकते दिखाई देते हैं चार चार मोरे मन भाए और वे वो हो, हमें बहुत अच्छे लगे अब देखो बहुत अच्छे लगे कि मैंने वो सुंदर सब सब सुंदर बने गिर सरित्रगा वो कुछ अच्छे नहीं लगे सुंदर थे लेकिन ऐसे नहीं थे कि शंकर जी का मन लगता टिकता लेकिन ये स्थान जब देखा तब यहाँ इनको बहुत सुंदर स्थान लगा और कहते है की तिन पर एक एक बिकट और फिर कहते हैं उसके ऊपर जो है वो हो, चारों संघों के ऊपर एक एक वृक्ष भी था अब देखो वो इस प्रकार की व्यवस्था है कि चार उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम में चार संघ हो गए बीच में उनका आश्रम हो गया अब उन संघों के ऊपर जो है हर हर चोटी के ऊपर एक एक वृक्ष भी है। ऐसा बना हुआ आश्रम और कौन कौन से वृक्ष हैं संग एक से वृक्ष नहीं है ऐसा नहीं कि पूरा पूरा ढका हुआ है और सब वृक्ष से लदा हुआ है उनमें एक एक वृक्ष एक एक विशेष प्रकार का वृक्ष है तो तीन पर एक एक, एक बिटर विशाला विशाल बड़े बड़ वृक्ष है उसके ऊपर और बट पीपर पाकरी रसाला ये नाम है उन पे उनपेड़ो के एक एक के ऊपर जो है बट वृक्ष है दूसरे पर पीपर है तीसरे पर पाकरी पाकर का वृक्ष है और रसाल के बने आम का पेड़ है इस प्रकार से चार पेड़ जो वो चारो चोटियों के ऊपर है उत्तर की तरफ जो वो हो है पश्चिम की तरह पीपर का पेड़ है दक्षिण की तरफ पाकर का पेड़ है, पूरब की आम का पेड़। है। इस प्रकार से उत्तर से लेकर के पश्चिम दक्षिण और पूरब तक का गिरा गए इस प्रकार से ये चार वृक्ष लोग चार वृक्ष और फिर उसी में एक सरोवर भी है बीच में कहते सहलो परिसर सुंदर सोहा उसी पर्वत पर जो है वो एक बहुत सुंदर सरोवर भी है सरोवर है कि पान देख सो मुहा। बहुत उसमें जल वो तो बाद में बताते हैं पहले देखो कि उसकी शिणिया बड़ी सुंदर साफ है मणियों की तरह चमक रही माने कहीं उसमें गंदगी नहीं मैलापन नहीं बिल्कुल साफ सुंदर जल भरा हुआ है तो उसमें जल में जाओ तो वैसा ऐसा लगे कि इसको जल को पीली हुए लो गंदा नहीं है पीने लायक है स्नान करने लायक है तो उसमें कहीं घृणा लगे ऐसा कोई जल नहीं बहुत सुंदर साफ पवित्र जल उसमें भरा हुआ है अब उस जल की विशेषता बताते हैं कि शीतल अमल मधुर जल अब देखो पहले तो सरोवर हो गया और सरोवर में सीढ़ियाँ हो है। और उसके बाद जल में पहुँचे तो जल कैसा है कि शीतल जल जल की विशेषता इतनी गुण जल में एक तो शीतल और दूसरे उसमें मिलापन नहीं अमल और फिर उसका मधुर मीठा भी है वो खारा वारा पानी नहीं है इसलिए मधुर तो तीन गुण जो है उसके पानी के हैं शीतल अमल और मधुर ये ऐसा तो जल है और फिर जलज विपुल बहुरंग उसमें कमल खिले हुए हैं रंग बिरंगे बहुत रंग होंगे कमल खिले हुए हैं बहुरंग और कुल हंसगण और उस सरोवर में कई हंस लोग भी हैं बहुत से हंस हैं और वो हंस पूछते रहते हैं बोलते रहते हैं हंसों की बोली सुनाई देती है हंसों से पानी में तैरते रहते हैं सरोवरों में बास करते हैं सफ़ेद हंस जो है पक्षी वो भी दिखाई देता है और गुंजल मंजुल भंग और भौवरे जो हैं वो हो इन कमल के फूलों के ऊपर रहते हैं तो उनकी गुंजा रहती रहती है तब तो देखो इस प्रकार से जो आश्रम इस प्रकार का हो गया एक पर्वत उसके ऊपर आश्रम चारों संग चारों श्रंग, चारो रंगों के ऊपर अलग अलग वृक्ष और बीच में जो वो सरोवर सरोवर के निकट इनका आश्रम कागभ्य जी का उस सरोवर के पास ही वहाँ पर ही रहते हैं इसलिए जल भी उपलब्ध है आसपास जो है वृक्षों की छाया भी उपलब्ध है वहाँ अब उन पर वो उस आश्रम में बताते हैं कि देखो ये तो आश्रम की व्यवस्था हुई अब देखेंगे आगे विस्तार तक कल कि ये सब चारों वृक्ष क्या है वृक्ष वृक्ष मात्र पहले जो तो कभी कभी तो अशंका करना हो और गंभीर बातें सोचनी हो तो शंका भी हो सकती है कि अब ऐसे कैसे हो जाए पेड़ सबसे छोटी और चोटी के ऊपर भी पेड़ बहुत विशाल पेड़ और चार तरंग और चार पेड़ दिखाई दे रहे हैं अभी चार पेड़ ये चारों प्रकार के क्यों हैं एक पीपल के पा पूछने को तो पूछ ही चले जाओ सब ये क्या है क्या है क्या है क्यों क्यों है ये सब और उसके बाद में सरोवर है और सरोवर में इतना साफ पानी है बिल्कुल निर्मल जल है लेकिन कमल तो कोई निर्मल जल में तो होता नहीं कमल तो थोड़ा कीचड़ की चल में होता है इसलिए यहाँ कीचड़ कहा है कमल पैदा हो गया है पूछने के लिए कोई आपको कमी नहीं जितना चाहो पूछ सकते हो लेकिन ये सब प्रश्न अभी तक है जब तक तो ऊपरी ऊपरी बात को देखो जहाँ आप अपने इसके तात्पर्य को देखने लगेंगे तो वहां देखेंगे कि तो जो बात बताई जा रही है उसको ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसा ही है ये कमल ही ऐसे हैं जो निर्मल जल में पैदा होते हैं, होतेचड़ वाले कमल दूसरे होते पर्वत के ऊपर जो चार वृक्ष हैं ये चार वृक्ष को ये मसौ जैसा हम पीपल पाकर देखते हैं बस ऐसे ही है हाँ? उनका भी उन वृक्षों का भी कुछ तात्पर्य है समझने आने लगेगी ये प्रतीक हैं चारो वृक्ष किस बात के प्रतीक हैं जल किसका प्रतीक है हंस किसके प्रतीक है भ्रमण किसके प्रतीक है ये सब सब आने लगेंगे और यद जब सब वर्णन बाई जगत में किया जाता है बाहर जगत में सब ऐसे ही हैं लेकिन दरअसल में तो सब तो अपने भीतर की कथा है अपने अंतर जगत में सबकी सब घटना सब वही की कथा सुना रहे भावात्मक वस्तुएं ये सब है अब ये प्रकार के जैसे जैसे करके भावनी की व्यवस्था बना करके वैसे रूप रेखा वैसी बन गई तो अपने भीतर भगवान शंकर जी भी हैं, गरुड़ भी हैं, भी हैं, सब अपने भीतर बैठे हुए हैं उनके कैसे कैसे उनके रूप हैं, क्या क्या उनकी कर्मी है वो तो सब अपने भीतर देख लो बात जी करना नान्याुपते हृदय मदी प्रं वहाँ विषमीनात्मा प्रयक्षर घुपुंग मे रांची जय जय राम, जे राम, जे राम, जे जे राम।